नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस विशेष मुलाकात कार्यक्रम में आज आशय करूंगा आप बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे और आपकी खुशी को बढ़ाने के लिए आज हमारे साथ विशेष मेहमान स्टूडियो में मौजूद है कमलेश जी जो आप सभी से रूबरू हो चुकी हैं पिछली बार भी वो आपके सेवा में थे और आज विशेष एक मेहमान को लेकर आए हैं अमानत जी को आप भी रेडियो आर्टिस्ट रहे हैं लेकिन बाद में आप जो है अमेरिका चले गए और वहाँ पर अपना जॉब करके रिटायरमेंट के बाद वापस आप यहाँ इंडिया आए हैं और इंडिया आने के बाद आपको भारत की धरती और आबू का दर्शन करने का आपका मन कर रहा था तो आपको यहाँ पर कमलेश जी ने फिर वापस आबू की धरती पर अब्बा के घर लेकर आई हैं तो आप यहाँ पर अच्छा फील कर रहे हैं खुशी हो रही हैं और रेडियो में आप सभी के साथ मिलकर अपने अनुभवों को साझा करेंगे अपनी पुरानी यादें और अमेरिका की के कुछ अनुभव आपके साथ साझा करने वाले तो आप सभी की तरफ से अमानत जी का और कमलेश जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है बहुत बहुत साधुवाद दोनों को रमेश जी बहुत, बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर बहुत बहुत सुनने वालों को प्यार भरी नमस्कार नाश्कार, बहुत बहुत नाश्कार। प्यार भरी नमस्कार मुझे बार, बार बार बाबा मौका देते हैं इस माइक से बोलने का अपने सुनने वालों से जुड़ने का जी। तो जैसा कि आपने बताया अमानत भाई हमारे साथ आज प्रोग्राम में जुड़ेंगे उनके बारे में थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा बाकी वो खुद बता सकते हैं और अमानत जी जो है मेरे कुलीग रहे हैं आकाशवाणी जलंधर में हमने काम किया लेकिन मेरे बहुत सीनियर थे हमने इनसे बहुत बहुत कुछ सीखा अच्छा और बड़े बड़े टैलेंटेड हार्ड वर्कर बहुत अच्छे एक ब्रॉडकास्टर हैं तो पिछले मतलब अगर तीस साल पहले की बात करें तो इन्हें अमेरिका में सेटल होने का मौका मिला तो ये यहाँ से रिजाइन करके वहां सेटल हो गए तो लेकिन ये अपने देश से अभी भी जुड़े हुए हैं तो हम जैसे बात करते हैं कि बाबा देश विदेश में बच्चों को पकड़ते हैं तो बाबा ने पकड़ के अमेरिका से आज मधुबन की धरती धरती पर पर इस पावन पर इनको लेके आए हैं तो हम इनका स्वागत करते हैं कमलेश जी सबसे पहले तो मैं आपका से मशकूर हूं कि आपने इतनी बड़ी ये जो संस्था है उसके लिए मुझे ये समय दिया और साथ में रमेश भाई जी का भी आपका भी जी धन्यवाद करता हूँ जी जी शुक्रिया देखिए लाइफ में बहुत से एक्सपीरियंस होते हैं तो आपने मुझसे पूछा कि इस धरती के बारे में इसलिए मैं कमलेश जी यहाँ आया हूँ सबसे पहले तो ये है कि मैं इस मिट्टी से जुड़ा हूँ जब मैं दिल्ली उतरता हूँ तो मुझे बहुत खुशी होती है मोस्टली हमारी फ्लाइट वहीं पर होती है तो मैं धरती का हूँ तो धरती इस मिट्टी का हूँ तो इस मिट्टी को प्रणाम करता हूँ जी दूसरा जब मैं वहां से चलना लगा अमेरिका से तो सब कहते यार क्या नहीं भी मैं तो जाना है मेन तो जरूर हैगी सो ये मेरी एक खिंच है दिस कमिश दिस इज एज एन अट्रैक्शन फॉर मी बिल्कुल बिल्कुल अपनी जन्मभूमि है ना जब हम खेलते हैं बढ़ते हैं पालती है, है तो उसकी महक हमेशा रहती रहती तो खींच के आती है है यहां पे, हमारे इस परिवार से मिलने के लिए जो पीछे लोग रह जाते हैं जो हमें याद करते हैं तो अमान जी पूरे भारतवासी आज का मधुबन का ये रेडियो आपका बहुत बहुत स्वागत करता है तो आप ये बताइए की अः ये जो आपने अः हमने बात की आकाशवाणी के सफर की हमने बहुत सारे इकट्ठे काम किया आप हमारे कुलीग रहे और आपको मैंने आपकी वर्किंग बहुत देखी तो हम लोग तो नए नए थे तो हमें लगता था कि बहुत मनूटली और बहुत सिंसियरली हम आकाशवाणी पे हमें काम करने का मौका मिलता है तो ये आकाशवाणी का सफर कैसे शुरू हुआ आ, रमेश भाई और कमलेश जी जी जी ये बहुत ही मेरे लिए शायद इंटरेस्टिंग होगा बट लेकिन मैं अपने सुनने वालों के लिए भी इसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहता हूँ कि हर इंसान की ख्वाहिश होती है तमन्ना हुँ. होती है और होनी भी चाहिए हुँ, हुँ, हुँ. लाइफ इसके बगैर मेरा ख्याल तो नहीं चल सकती मेरी मैं तो ऐसे चलाता हूँ हुआ क्या कि मेरे पिताजी हम बहुत ही मतलब कह लो रिमोट एरिया गांव में रहते थे वहाँ पे एक पंचायत थी तो जब हमारे ना लिए कमलेश भाई साहब बड़ा बर्तन तो वहाँ जी, जी, जी, हाँ। जो बड़ा, बड़ा बरतन, बरतन, का जो सरपंच था ना उस संस्था उस गुरुद्वारा साहब का वो संचार था पर मेरे पिताजी से बहुत प्यार करते थे तो पिताजी ने एक दिन मुझे बोल दिया कि इसका बेटा तो उस टाइम में से, भी आज से सिक्सटी इयर्स बिहोर ये अस्सी साल पहले की बात कर रहा हूँ बहुत पुरानी बात है लेकिन यो मेरे ना मन में अभी भी छिपी हुई है तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस माध्यम से मैं निकालूंगा बात को बताऊंगा पिताजी बोले कि ए, अमानत बेटे ऐड सरपंच बैठा ना एदा बेटा इसका बेटा आ यूपी में कोई डिप्टी कमिश्नर बना नहीं, नहीं। तो ये बुजुर्ग बंदा वो धोती कपड़ा जी पंजाबी ड्रेस बड़ा सिद्धा बट ही वॉज सरपंच ऑफ दैट विलेज तो कहता है ये अपने बेटे को मिलने गया तो जब बाहर सिक्योरिटी होती है यू you नो know, बड़ा ऑफिसर है डिप, डिप्टी कमिश्नर है तो बोले जी साहब जी आपको कोई ऐसे ऐसे मिलना चाहता है इस वेशभूषा भी, में है तो हमारा तो फर्ज है उनको बुलाएका तो देखा, देखा हाँ जी हाँ जी खिड़की में से देखा तो वो बोला कि नहीं इसको बोलो भाई मैं नहीं जानता इनको वो जी मेरा सपना था कि मैं भी डिप्टी कमिश्नर पास पास हाँ, उसके बाद पास भी भी भी किए जब वो वो वो मेरी मैं जाता था ना इंटरव्यू देने या कुछ भी, वो मेरे पिताजी पिताजी की वो थी, थी। पिता को मैंने मैंने कभी नहीं बताया नहीं। तो फिर मैंने बोला साधारण साधारण लोग थे बड़े मेहनती और बड़े हार्ड वर्कर अपने परिवार के प्रति अपने समाज के प्रति जी जी जी जी तो उसके बाद जी फिर मेरी बहनें जी थी, थी हम छः बहन भाई थे तीनों बहनें मेडिकल में थीं एक भाई तो उनका ट्रांसपोर्ट का था एक भाई जी छोटे पढ़ ही रहे थे तो ले दे के बाद मेरे पे आई ग्रेजुएशन के बाद सर मैं डी कॉलेज जलंधर का पढ़ा हुआ हूँ तो वहाँ पे वो तो वहाँ से ज्ञान काफ़ी मिला तो मैंने कहा कुछ मैंने न वरा सा करना है अलग सा अलग सा करना है तो एक बार रेडियो से हमारे ऑल इंडिया रेडियो जलंधर से समाचार आते थे पांच मिनट के वो पढ़ते रहते कि हमें जी आकाशवाणी जलंधर के लिए ही नौसर चाहिए हिंदी में मैंने कहा ओके जी तो मुझे ना एक माई सन से पापा यू हैव वेरी गुड लिसनिंग पावर तो मैं बहुत ध्यान से सुनता था कोई भी चीज रेडियो से या किसी को भी आपको भी सुना मैंने तो बहुत ध्यान से सुना तो मैंने कहा मैं भी बन सकता हूँ यार हुँ। मैं करूँगा हाँ इट वॉज डन इट वॉज ये हाँ जी इंटरव्यू होता है टेस्ट होता है, ये सब होता है हाँ जी आ, उसमें सो सबसे पहले था कि वॉयसर्त तो पहला है शर्त तो मैं आकाशवाणी में किसी के थ्रू कोई जान पहचान होती थी वो शायर थे मुझको भी लिखने का शौक़ था तो मैंने उनको सवाल कर दिया बोला नहीं कि मैं ये ज्वाइन कर रहा हूँ कंपिटिशन लड़ूंगा मैंने कहा सर ये आ, आप बहुत इतने बड़े उद्घोषिक हैं उस समय में अब तो ब्रॉडकास्टर कहते हैं तो ये कैसी है, तो है।, ड्रामा ड्रामा है नकल, हाँ, नकल।, नकल।, तो नकल करना। रमेश भाई मैंने वो बात कैच कर ली क्योंकि मैंने जो सुनता हूँ तो उसको ग्रहण भी करता हूँ इधर से उसको सुना पर उसको निकाला नहीं उसको कान से पकड़ के दूसरे निकाल के नहीं इसको उस पर फोकस किया फोकस किया और जनाब ये थी ए, हिंदी अनाउंसर पंजाब के लिए बट उसमें था कि अगर प, पंजाबी भी आती हो पोस्ट थी हिंदी अनाउंसर साथ में क्लॉज लिखी थी उसने कि पंजाबी भी आती हो तो उसका भी एडिशन होगा हो पंजाबी एडिशन हो वो जी सर जी तुम्हें बहुत हैरान हो गए कि मेरे तुम अच्छा बोलन वाले वॉइस नहीं बोलने वाली बोलने वाला प्रोनाउंसेशन हिंदी में मैं पंजाबी टका तो वो यूपी ये बोल यू ना हो वो एडिशन सबका हो गया तो वो किसी ने बोला नहीं नहीं आ, स्टेशन डर साहब को यार ये इसमें क्लॉज है कि पंजाबी में भी अनाउंसमेंट करके उसका भी रिकॉर्डिंग भेजो मैं कह यार मेरी इज बन गई हुँ. वो कोई पंजाबी बोल नहीं सकता सो मेरा हो गया उस तो बाद जी मात्र भाषा खास पकड़ रहती है। हाँ हाँ, हाँ। तो जो डायरेक्टर से जो भी इन्होंने रिकॉर्डिंग भेजती उली लगता भी पास हो गए जन जो तो वॉइस टेस्ट पास हो जाते हो फिर इंटरव्यू होंटा सिलेक्शन कमीशन न्यू दिल्ली सर य कमलेष जी रमेश जी यूरी ही आ, अपने उस टाइम ऑल इंडिया लैवल से इको पोस्ट है और आई मेक इट क्या बात है वेरी गुड थैंक थैंक यू यू कमलेश रमेश भाई जी हाँ जी हाँ जी, जी सहमत हूँ बिल्कुल बिल्कुल, जी बिल्कुल, बिल्कुल तो अभी तीस साल से आप अमेरिका में सेटल है तो आप हमें पहले तो ये बताइए की अमेरिका में तीस साल आपने बिताए वहाँ की सबसे बढ़िया चीज जो आप हमारे सुनने वालों तक पहुँचाना चाहते हैं हाँ, हालांकि हमारा भारत का कल्चर जो है बड़ा रिच कल्चर है सभी को पता है लेकिन आप अमेरिका वासी हैं अब तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे शॉर्ट में देखिए कमलेश जी ये तो आपने बहुत ही बहुत ही अच्छा सवाल किया वहाँ पे <laughs> बोलते होते थे ऐसे मेरे थे क्या सुनने वाले <laughs> इसको ऐसा ना लें लेकिन है मेरे लिए क्यों अच्छा है बाक़ी तो मैं इतना नहीं खलारा करूँगा नटशल या फोकस करूँगा कि मुझे वहाँ पर ये समझ आया हिंदुस्तानी होने के नाते कि वहाँ पर अगर लोगों के संस्कार हैं तो नारी जाति के लिए संस्कार है जी। मेरा सम टाइम ना कभी होता था कि लड़का रात वाला नहीं आया तो मुझे रात में भी जॉब करना पड़ता था मीन्स नाइट ड्यूटी कर लो तो उसमें कभी कोई लड़की या हमारी बहनें उस उम्र की या गोरियाँ कालियाँ जो भी हैं वो भगवान का रूप है आती थी तो मैं कहना यार नहीं रात तुरियाँ फिर दिया नहीं कुछ कहंदा नहीं है फिर मैंने किसी को पूछा कहें जी यहाँ इसको बोलेगा ना तो पुलस उठा के तो मैं ले जाएगी बोलने से भी नाइट टाइम यू कैन so, रमेश भाई तब से मेरे लिए ना एक औरत जाति की रिस्पेक्ट सम्मान चाहे वो ये नहीं है कि मेरी माँ है या बहन है मतलब एक ये हाँ जी औरत के लिए तो तभी एक मैं चीज़ रमेश भाई कहना चाहूँगा कमलेश जी मैं अपने सुनने वालों की भी मेरी दरख्वास्त तो नहीं कह सकता दस सकता हूँ कि तभी वो कंट्री महान है महान मीन्स महान तो मेरा भारत भी है मतलब तरक्की कह बिल्कुल देखिए रमेश जी हमारे देश में भी तो ये बात प्रचलित है कि अगर औरत को आप अच्छे मौके देते हैं उनको एक अच्छा फील्ड देते हैं पढ़ने का मौका देते हैं तो वो पूरे परिवार को ससुराल को मायके वालों को पढ़ा सकती है तरक्की के राह पर लेके जा सकती है और एक मर्द पढ़ता है तो शायद वो खुद ही पढ़ता है वो नहीं पढ़ा सकता पूरे परिवार बिलकल को ना तो ये जो मधुबन की धरती है आ, रमेश जी अगर आप मुझसे कई बार ये सवाल हो चुके है आपका hmm. कि अगर मैं बाबा को फॉलो करना शुरू किया तो मेरा सबसे बड़ा माना जी ये था कि बाबा ने हम बहनों को मौका दिया स्टेज दी सबसे बड़ा ये कारण था बाबा को फॉलो करने का उन्होंने मौका दिए कि आप आगे आइए और देखिए ये आज पूरी दुनिया में 140 देशों में बाबा के सेंटर चला रही है बहने बहुत अच्छे तरीके से है ना दादियाँ जो है मिसाल कायम की उन्होंने तो हम आगे बढ़ते हैं बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल हमारा जी काफ़ी अच्छी बातें आपने बताया और कमरेश जी ने भी बहुत ही अच्छी तरह से आपको जो है दो तीन सवाल पूछे हैं और आगे यही कहना चाहूँगा कि वहाँ की जो जहाँ तीस साल आपने बिताए हैं वहाँ की जो कल्चर है और यहाँ की जो कल्चर है उसमें क्या डिफ्रेंस है आपको क्या अच्छा लगा और क्या अच्छा नहीं लगा रमेश भाई एंड मधु जी कमलेश जी मधु जी मेरे सुनने वालों में से कोई जान पहचान में है तो कहने का भाव ये है कि कल्चर तो ये है कि आप पहली चीज को जो आपको काम मिला है वो इम्पोर्टेंट है उसी उसी में आपका कल्चर है फिर है कि मेरा परिवार मेरे परिवार में ए, ए, मेरी वाइफ है मेरे दो बेटे हैं तो छोटा छोटा बेटा छोटा बेटा जो है जे एंड लियम अच्छा अच्छा एंड एंड दे पापा यू आर ए ब्रॉडकास्टर यस यस यू यू आर ऑन एयर Uh, Armaresh, they understand everything. They understand my feelings, achha, achha. and uh, they they understand that I am a writer and I am on the social media. They're the little kids, <laughs> so they like it. They like it, <laughs> and or uh, uh, दूसरी बात आ कमलेश जी है कि culture ये है कि अगर मैं ही cultured हूँ ना तो culture ही culture. Culture है. अगर मैं un-cultured हो गया. Un-cultured, तो un-cultured अन्, है. लेकिन उन उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा जी अमेरिकन लाइफ से वो आपको तहजीब सिखाते हैं तहजीब नहीं है कि हमें तो आती नहीं है लेकिन आपको एक डिसिप्लिन में बांधते हैं ये नहीं है कि मैं जी ऑफिसर में गया कमलेष जी मेरे ना मेरे ना तो अनाउंसमेंटा कर दूंगी या नहीं है वो मतलब खुद का पंजाबी सीधी गल है जी साढ़े इतने जिदा से माफ़ करना कि बरकत सी सब कुछ स जाके वो का आपको ले जाते हैं बिल्कुल। आप आज खुश है लेकिन आप वहाँ विदेश में रहकर अः ब्रह्मा कुमारी के इस संस्था से कैसे जुड़े ये बहुत बड़ा हमारे लिए आश्चर्य की बात है तो हमें बताइए आपका एक्सपीरियंस वहाँ का कैसा है और की धरती पर आके आपको कैसा लग रहा है <laughs> ये रमेश भाई कमलेश जी और मेरे सुनने वाले तमाम साथियों ऐसा है कि किसी ने अभी तो बहुत ज़्यादा ज्ञान में रिसर्च करता हूँ बाबा चुन लेता पहली बात तो मैं कहूँ जी मैंने ये किया वो किया तो वो तो नहीं है चुन लिया उस चुनने के बाद ऐसा हुआ कि मुझे ना खाली महसूस हुआ एज बढ़ती गई बच्चों का यू नो लाइफ में बड़ा कुछ होता है कमलेश जी जी, जी। हम कहे ना भी आ, मैं थोड़ा रमेश भाई अपना बताना चाहता हूँ मेरा था कि रेडियो में जॉब लगी या जो भी जॉब लगी तो टेन टू फाइव जॉब होगी ड्यूटी होगी हाँ जी तो हम करेंगे तो सुबह चाय क्या होता था न्यूज़पेपर आज बिल्कुल बिल्कुल चुस्कियाँ लेके पढ़ेंगे ऑफिस में जाएँगे गप्पे मारेंगे शाम को आके घर बैठेंगे तो ये मैं बड़ा ईजी लाइफ सोचता था और आज मैंने देखा कि किसी की ऐसी वो लाइफ नहीं है ये लाइफ उथल पथल वाली है बिल्कुल उसमें मुझे ना कुछ ना कुछ ऐसा चाहिए था कि सबसे पहले मेरा मन के में मेसकून हो मुझे सुकून आए हुँ, मैंने हुँ। फिर कांटेक्ट किया सब कुछ मिल गया वो बहन जी बोले अपनी सेंटर के सिस्टर जी जी मैं ज़्यादा तो नहीं विस्तार में जाऊँगा कि आपको ये करना है आपको ये करना है माना भाई आपको मैं कह सिस्टर जी मैं ही करना मैं क्यों पंगा ले रहे तो मैं पंगा क्यों ला उस बोले अभी भाई भी ये है ये है है है ज्ञान आपको आपको बाजार में चीज मिल रही है, आपकी मर्जी फायदा चाहिए ना आपने बीएमडब्ल्यू खरीद के आपको उसे एंजॉय करना तो आपकी पिकअप है ना? आप चाहते हैं मैं कह हाँ, तो बी एमडब्ल्यू चाहना है, नहीं, है तो भा, भाई साहब ये रॉकेट है ये ज्ञान रॉकेट है इसमें मुझे मुझे ही सब करना पड़ेगा, तभी मैं मुझे खुशी महसूस होती है कमलेश जी ऐदा कर इधर कर इधर कर, कर, कर, कर असी भी कर दे रहे हैं हम सबको बताते रहे हैं सर, हाँ जी, जी हाँ जी, जी। हाँ।, हाँ कहने और करने में जो है ना तालमेल बैठे इस संस्था में मैं इस संस्था में कह रहा हूँ हाँ जी आप ये बताइए कि वहाँ आप सेंटर में जाते हैं कैसे गए और वहाँ से मधुबन का ये सफ़र यहाँ तक पहुँचने का सफ़र इसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगे हमारे सुनने वाले कान लगाकर सुन रहे हैं आपको कि दूर से एक ब्रह्मा कुमारी के आश्रम से एक बाबा का बच्चा आया हुआ है ना तो वो क्या फील कर रहा है ये तो कमरीश जी आपने मेरे दिल का सवाल पूछ लिया ये बताना चाहूँगा मेरा जब मैंने ये सोशल मीडिया शुरू हुआ तो मेरा बड़ा मन करना उन्होंने ना सिस्टरों ने या कुछ आता था मैं गई थी बाबा की टोली ली दादी जानकी जी थे तब यही ने को मिली मैं कह कहना यार मीनू को तो मौका मिलना मैं मतलब आप मुझे में। में, मुझे ये मेरी भावनाओं को फील करिए तो फीलिंग हुई तो फिर आपसे इन टच हुआ सो मैं कहा चलो जब से आपसे रब्ता कायम हुआ ठीक है हम क्लीग थे आप सोशल मीडिया में होंगे ध्यान नहीं दिया लेकिन मैं लिखता हूं, काफी देर से लिखता हूं। मैं भी आपको पढ़ती हूँ अच्छा तो कि अमानत भाई आपने ये बहुत अच्छा लिखा लिखा मुझे बहुत अच्छा लगा तो ऐसे करके हमारा मतलब काफी सालों बाद दोबारा फिर एक बार रहा हुआ और वो मैं कहूँगी की बाबा का ही वो था एक कि मुझे जब पता चला कि ये ब्रह्मा कुमारी के आश्रम में जाते हैं तो मैंने इनको पकड़ा तो मैं इनका अब इनको छोड़ना नहीं है अगर एक बार ये वहाँ पहुँच गए हैं तो बहुत से कंफ्यूजन होंगे इनके मन में बिल्कुल विदेश में है तो हमारे पास तो आप जैसे मतलब है जो बाबा के पूरी तरह नीमत बच्चे है हम लोग मिलते रहते लेकिन इनको कैसे वहाँ तक ले जाये बिल्कुल बिल्कुल तो ये मैंने अपना काम शुरू किया तो आगे आप बता सकते हैं आप हाँ जी मैं ज्ञान तो बताना आपको नहीं चाहूँगा क्योंकि आगमा है लेकिन मैंने अब तक जो समझा हूँ पूरा रिसर्च करता हूँ पढ़ता हूँ बहुत पढ़ता हूँ इसी पर तो है मेरी तो मैंने यही अंत में इन दोनों में इस इसको फोकस करता हूँ आत्मा परमात्मा और ये ड्रामा इसका तो यही यही ज्ञान है जी बस और इससे मैं ना बहुत ईजी हो गया मेरे लिए बाबा कहते हैं ना भाई आठ घंटे मुझे याद करो मैं कर लेता हूँ पहले नहीं करता था हैं बाबा अठ घंटे कितना यार मैं तो रोटी भी खानी है मैं ये नो, डे टू डे लाइफ है ग्रोसरी करनी है बिज़नेस भी दिखना पर बाबा आप ही कराई कि ना तू मैनू याद करी है। और ये जो कहता है ना वो करके भी दिखाता है बिल्कुल तो लेकिन उसमें क्या है कि मुझे कोशिश करनी पड़ेगी ये ना ये जो चीज़ें हैं ना कमलेश जी ठीक है हमारे जमाने में बता था जी पहला ए, पढ़ो फिर तक प्रैक्टिकल करो फिर इधर रिजल्ट देखो इधर परिणाम सीधा हंड्रेड परसेंट है मैं कहूँगा mm -hmm. क्योंकि मेरे से हुई है वहाँ पे आई थिंक मे बी मे बी लाइफ इन इंडिया इज आई थिंक आई एम वाचिंग सिंस लास्ट टू वीक्स सेम थिंग आई फील दैट बिफोर दैट व्हेन आई वाज हियर लाइफ वाज मोर पीसफुल बट नाउ एवरी इज सेम So, इसके लिए ये जो ज्ञान है ना चाहे आप वर्ल्ड में कहीं भी बैठे हैं तो, आपको देगा। तो, मिला है, तो ये <laughs> ज्ञान हमें, जी जी. तो हमें वो देता है जी जी. अपने आप से जोड़ता है अपने आपके पहचान अपने आत्मा की बात की तो जब हम अपने आप को आत्मा समझते हैं देह से ऊपर उठ के हम सोचते हैं तो हमारे ये दुनिया हम सबके लिए एक जैसी हो जाती है हम सबके लिए वो सभी आत्माएं हैं जो अपना अपना ड्रामा हमारे जीवन में रोल अदा कर रही हैं। जी तो आज मधुबन की धरती पर आप मुझे हम सब फील कर रहे हैं रमेश भाई जी बिल्कुल बिल्कुल बहुत खुश है आनंदित है कह सकते हैं ना हाँ तो हाँ, मैं चाहूंगा कि जाते जाते एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक में मैं चाहूंगा की आपका पसंदीदा गीत हम सुनाएंगे कोई एक गीत बताइए आप <laughs> आज था जी, मुगली में ये, दी, ये लड़ाई है दिए और वो हाँ, आप अगर बजा सकते हैं तो आपका धन्यवाद करता हूँ वाकई उसमें ना भावना है जी जी, जी। क्योंकि आ, आप रमेश भाई आप भी मीडिया से वावस्था है जुड़े हुए हैं कमलेश जी राइटर तो नहीं है लेकिन जो गायन भी करते हैं ना गाना भी है ये भी उसकी प्रशंसा अमानस जी बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है तो ये तूफान फिल्म का आपके लिए गाना है तो इस गाने का आनंद लेते हैं उसके बाद फिर बातें करते हैं आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन वन सुनते रहो। सा दिया था कहीं जल रहा अपनी धुन में मगन उसके तन में अगन उसकी लो में लगन भगवान की ये कहानी है दिए ने मचल रहा झाड़ हो या पहाड़ देव पल में उखाड़ सोच सोच के जमी पे था उछल रहा एक नन्ना दिया उसने हमला किया विधि के विधान ना या झुकाना या भलाई में मर जाना लड़ी आई उसके भी इम्तिहान की ये कहानी है दिए की और तूफान की निर्भल से लड़ाई बलवान की ये कहानी है दिए की और तूफान ऐसी घड़ी आई फिर ऐसी घड़ी आई घनघोर घोर घटा छाई अब दिए का भी दिल लगा कांपने, बड़े जोर से तूफान आया भरता था उड़ान उस छोटे से दिए का बल मापने, ने तब दिया तूफान वो बेसहारा चला बाजी प्राण की बाजी प्राण की की बाजी प्राण रमेश जी मैं कहूंगी कि अगर जीवन में तूफान आए तो हमें वो मत... राइटर नहीं हूँ ये उन्होंने थोड़ा सा सोचा नहीं कि राइटर भी <laughs> <हैं>। <laughs> तो है हम तो चलिए तो आप कुछ लिखते हैं और क्या सोचकर लिखते हैं आज हमारे सुनने वालों को क्या आप बताना चाहेंगे उससे पहले जैसे अभी आप बात कर रहे थे जी कमरे जी आ, सबसे पहले तो मैं नाइ साइन बोर्ड काफी पढ़ता हूँ तो मैंने आपका जो साइन बोर्ड पढ़ा ना सुनते रहो मुस्कते रहो बिल्कुल क्षमा करें मैं भी आ, ऐसा था तू तो मेरी गाली नहीं सुनती हम अपनी किसी को भी कह सकते हैं तुम तो, पत्नी को ज्यादा बोलते हैं वैसे। <laughs> जो <कबने संती> है। <laughs> ये तो आपका डिपार्टमेंट है यार मैं इसको महसूस करता हूँ कि हम जी ना जी। कोई जैसे कोई भाई आया को ज्ञान सुनना चाहता है कुछ भी आता आपसे चाहे मेरे स्टोर पे कोई बात कर रहा है आप बैठे हैं है महफिल में तो जो सुनता है ना मैं ये महसूस करता हूँ अरे सबकी सुनो बिल्कुल और उसके बाद उसको बोलो और सुन के ना मुस्कराते रहो भी हाँ ठीक है यार इसकी जैन जो भी समस्या है तो सुनने से क्या है कि हमें वो देखा ना आपने कहा लिखा है सुनते रहो मुस्कराते रहो आज के वर्ल्ड में ये दोनों गलत हैं आज के वर्ल्ड में ये संसारिक जो संसार है लेकिन जो ये आध्यात्मिकता से जुड़ा हुआ ना जो कि हमारा सोसाइटी में सबसे इसको वीक पॉइंट माना जाता है वह तो तू बुढ़ा हो गया तेन आ तो यार तो जो, जो, जो ना कब्र की कबरच कतियां ने ना उ भगवान को याद कर दे लेकिन नहीं कवि पहली सुन के राजी नहीं अच्छा बिलकुल एक अनखा हुआ जो भी है हाँ जी जी। लेकिन इस चीज है अच्छे राइटर हैं जो उनको हम सुनते भी हैं हैं। पढ़ते पढ़ते भी है। भी जी जी। तो हम आपको अच्छे राइटरों में गिनते हैं रेडियो ये तो जी कमलेश जी आपकी जरा नवाजी है आ, शायद आपको मालूम होगा वो प्रोग्राम नाले ना हाँ, तो होता था उसमें हमारे पास बड़ी बड़ी शख्सियतें आती थी वो अपनी जो पसंद का गीत गीत भी अपने जीवन का स्टोरी भी हमारी सुनाते थे हमारे में यही है की क्यूँकी मैं वो मीडिया से जुड़ा हुआ था तो यही होता था कि कुछ जो लिखता हूँ ना साथ साथ में कुछ मनोरंजन की बातें भी लिख देता हूँ ताकि पढ़ने वाले को कुछ मिले भी खुशी भी मिले तो ज्यादा तो नहीं मैं जो समय के मुताबिक सोशल मीडिया में अगर आप देखना चाहते हैं पढ़ना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम है मेनू खुशी होगी अगर आप पढ़ोगे उसको हाँ जी सोशल मीडिया पर मेरा है और क्या नजर करेंगे आप देखिये एक बहुत ही बहुत ही अहम जी ये कथा है जीज़ी। जीज़ी। चार लाइनों में है जी तो ये है मेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ तो रमेश भाई तो चाहूंगा कमलेश जी आपसे भी आ, पेशे खदमत है कुछ रंजो गम कुछ आहो में कट गई रमेश भाई कुछ रंजो गम कुछ आहो में कट गई कुछ रंजो गम कुछ आहो में कट गई बाकी जो बची उम्र गुनाहों में कट गई बाकी जो बची उम्र गुनाहों में कट गई बहुत अच्छे रमेश भाई बाकी जो बची उम्र गुनाहों में कट गई एक राह चलने वालों ने मंजिल को जा लिया एक राह चलने वालों ने मंजिल को पा लिया राहें बदलने वालों की राहों में कट गई राहें बदलने वालों की राहों में ही कट गई बहुत बढ़िया ये आपने खुद लिखा है मैं ये उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छा एक संदेश है तो हम लोग जीवन के हर उतार चढ़ाव को फेस करना सीख जाते हैं बहुत से लोगों से मिलते हैं उनके जीवन से हम सीखते हैं आपके जीवन से बहुत सीखा तो बहुत बहुत शुक्रिया रमेश भाई जी, जी, जी आपने हमें मौका दिया और मानद जी मुझे आ, लगता है कि मधुबन का ये सफर मैं रमेश जी और कमलेश जी चाहूंगा कि मुझे बार बार मौका दो बिल्कुल, बिल्कुल बाँगु। बाँगु। ये सफर ऐसे चलता रहे हमारी ये आपके साथ दुआएं हैं आपके लिए जी जी और हमेशा तंदुरुस्त रही सेहतियाब रहिए सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए मधुबन रेडियो रेडियो मधुबन आया आपके आंगन आया खुशियों की बाहर खिलमन का गुलशन सुनते रहो मुस्कुराते रहो वेदियों मधुबन सुनते रहो मुस्कुराते रहो